संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर जी का चारों वर्ण और चारो प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा पितामह चारो वर्ण चारो आश्रम और राजाओ के कौन कौन से धर्म माने गए हैं इनका अलग अलग वर्णन कीजिए ऐसे कौन कर्म है जिनसे राष्ट्र की वृद्धि होती है और किन कर्मों को करने से राजा प्रवासी तथा राज सेवकों का होता है। राजा को किस प्रकार के कोष दंड दुर्ग सहायक मंत्री ऋतिक पुरोहित और आचार्यों का त्याग देना चाहिए आपत्ति काल आने पर किस प्रकार के लोगों में विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की पूरी पूरी चौकसी रखनी चाहिए भीष्मी बोले धर्म की महिमा महान है अतः में धर्म को धर्म के विधाता भगवान कृष्ण को और उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ अक्रोध सत्य धन को बांटकर भोगना क्षमा अपनी स्त्री से संतान उत्पन्न करना शौच सरलता और अपने पालनी व्यक्तियों का पालन करना ये नौ धर्म सभी वर्णों के लिए समान है अब ब्राह्मणों के धर्म बताता हूँ इंद्रियों का दमन करना यह ब्राह्मणों का पुरातन धर्म है इसके सिवा स्वाध्याय का अभ्यास भी उनका प्रधान धर्म है क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है यदि अपने धर्म से धर्म में स्थित शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के असत कर्म का आश्रय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए तो उसे दान या यज्ञ में लगा देना चाहिए सत्पुरुषों को धन बांट ही उसका उपभोग करना चाहिए ऐसा विद्वानों का मत है ब्राह्मण केवल स्वाध्याय से ही कृतकृत हो जाता है दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे दया की प्रधानता होने की कारण वह सब जीवों का मित्र कहा जाता है राजन अब छत्री के धर्म सुनो छत्री को दान करना चाहिए किंतु मांगना नहीं चाहिए इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए किंतु कराना नहीं चाहिए वह वेदादि का अध्ययन करे किंतु पढ़ावे नहीं प्रजा का पालन करे तथा लुटेरों को मारने में चौकस रहकर रणभूमि में पराक्रम दिखावे जो राजा शास्त्रज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों से जजन करने वाले हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं वे ही पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं जिस प्रकार ध्यान दान स्वाध्याय और यज्ञ राजाओं के कल्याण में सहायक है उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिए निश्रेय कर साधन है अतः धर्मोपार्जन के लिए राजा को अवश्य युद्ध करना चाहिए उसे अपनी सब प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थित रखते हुए उससे सब प्रकार के धर्म कृत्य कराने चाहिए राजा प्रजा पालन से ही कृत क्रित कृत्यता प्राप्त कर लेता है दूसरा कोई कर्म करे अथवा न करे उसमें बल की प्रधानता है इसलिए वह प्रजा का इंद्र कहा जाता है इसके बाद मैं वैश्य का सनातन धर्म सुनाता हूँ दान अध्ययन यज्ञ और पवित्र साधनों से धन संग्रह करना यह उसके प्रधान कर्तव्य है इसके सिवा उसे सावधानी से सब प्रकार के पशुओं का पालन करना चाहिए यदि वह किसी शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण करता है तो उसे विकर्म कहा जाता है पशुओं का पालन करने से वैश्य को बड़ा सुख मिलता है इसलिए उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं पशु पालन नहीं करूंगा अब तुम्हें शुद्ध के धर्म बताता हूं ब्रह्मा जी ने शुद्धों को तीन वर्णों के दासत्व के लिए रचा है इसलिए उन्हें उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए उनकी सेवा करने से ही उन्हें बड़े बड़े बड़े से बड़ा सुख मिल सकता है शुद्र को धन संचय कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि धन पाकर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से बड़े ब्राह्मण आदि को अपने अधीन रखने लगता है उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो राजा की आज्ञा पाकर वैसा कर सकता है अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करता हूँ जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है तीनों वर्णों को शुद्ध का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए उसकी सेवा के बदले उसे काम मिलाए हुए छाते चादर जूते और पंखे देने चाहिए जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहनने योग्य न रहे वे शुद्र को ही दे देना चाहिए क्योंकि धर्मतः वे उसी की संपत्ति है सेवा पुराण जिस किसी द्विज के, के पास जाए उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है शुद्ध को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार के आपत्ति में भी त्याग नहीं करना चाहिए यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिंड चाहिए और बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण पोषण भी करना चाहिए इस कार्य में धन का नाश हो तो भी उसे उत्साह से स्वामी के भरण पोषण में ही लगे रहना चाहिए क्योंकि वस्तुतः व धन शुद्र का अपना नहीं माना जाता उस पर तो उसके स्वामी का ही अधिकार होता है शास्त्रों में तीनों वर्णों के के लिए लिए का विधान किया गया है, तो शुद्र के लिए मंत्र है। तथा यज्ञ की विधि स्वाहाकार वसटकार और मंत्र इनमें शुद्र का अधिकार नहीं है अथा तो शुद्र श्रोत यज्ञों की दीक्षा न लेकर केवल पाक यज्ञों से जजन करे इन पाक यज्ञों की दक्षिणा एक पूर्ण पात्र पूर्ण पात्र का परिमाण इस प्रकार है आठ मुट्ठी अन्न को कंचित कहते हैं आठ कंचित का एक पुष्कल होता है और चार पुष्कल का एक पूर्ण पात्र होता है इस प्रकार दो सौ छप्पन मुठ्ठी का एक पूर्ण पात्र होता है पूर्ण पात्र कही गई है तीन वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल शुद्र को भी मिलता है क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है यज्ञ करने वालों का भी परमदेव श्रद्धा ही है और ब्राह्मण शुद्ध है अतः अपनी श्रद्धा के बल से शुद्ध अपने स्वामी ब्राह्मणादी के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है को रिक, साम और यजुर्भेद का अधिकार नहीं है फिर भी उसका इष्ट देव प्रजापति है इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों को है मनुष्य जो इंद्रियों को जीत प्रातः काल और साय में श्रद्धा पूर्वक हवन करता है उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है जो श्रद्धा संपन्न यज्ञों को उनके विधि विधान के के सहित जानता है और जिसे आत्मज्ञान विषय में भी पूर्ण निश्चय है वही यज्ञानुष्ठान का सच्चा अधिकारी है यदि कोई चोर पापी या महापापी भी यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करने के लिए उत्सुक हो तो उसे भी साधु ही कहा जाता है ऋषिगण भी ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं अतः निश्चय ही निश्चय यही होता है कि सब वर्णों को सर्वदा जैसे बने वैसे यज्ञानुष्ठान करना चाहिए तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है इसलिए मनुष्य को ईर्ष्यात होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यथेक्ष यज्ञ यागारी करने चाहिए यदि अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो ब्रह्मचर्य गृहस्थास्त्र वाहन प्रस्थ और संज्ञान ये चार आश्रम हैं। इनमें गार्भ्यस्थ की महिमा विशेष है अग्न आदि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों ऋणों से मुक्त होकर इंद्रियों का संयम कर स्त्री के सहित अथवा उसे छोड़कर वाहन प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे इस आश्रम में आरण्य शास्त्रों का अध्ययन कर वनवासियों के धर्म सीखे और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक संन्यास लेकर इंद्रिय संबंधी भोगों से विरक्त हो जाए महाराज मोक्ष कामी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार कहा है सन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों का संयम करे जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए किसी वस्तु की इच्छा न करे अपने लिए कोई कुटी न बनावे और जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह कर ले सब तरह की कामनाओं का त्याग कर दे सबके प्रति समान भाव रखे भोगों से दूर रहे और में किसी धाम अर्थात का है। पहुंच कर पुरुष अविनाशी परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त हो जाता है अब गृह के धर्म सुनाता हूँ जो पुरुष वेदों का अध्ययन कर सब प्रकार के कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके इस आश्रम के मुनिजनोचित कठोर धर्मों का पालन करता है वह भी इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है गृहस्थों को चाहिए कि अपनी हिस्ट्री में संतुष्ट रहे ऋतुकाल में स्त्री समागम करें, शास्त्राजा का पालन करें, सठता और कपटता से दूर रहे परिमित आहार करें, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे दूसरों के उपकारों को याद रखे सत्य और मृदु भाषण करे दया और क्षमा से युक्त रहे इंद्रियों का संयम करे गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा माने देवता और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य दे कव्य दे देता रहे ब्राह्मणों को निरंतर अन्नदान करे मच्छर से दूर रहे अन्य सब आश्रमों का पोषण करे और सर्वदा यज्ञ यागादि में लगा रहे ब्रह्मचारी को एकमात्र आचार्य की ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए इंद्रियों को काबू में रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए वेदों का स्वाध्याय करते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए नित्य प्रति गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए तथा स्नान ध्यान संध्या जप होम स्वाध्याय और अतिथि पूजन इन छह कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए ये ही सब ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म हैं।